जय राधा माद दा... जिस वे से ृंद की फाउंडर आचार्य ग्रंथरा श्रीमदान की राधा गोविंद देव की की स्री बुध। बुध। की लक्ष्मण पांच तत्व भक्त ओम नमो भगवते वास्वाय नमो ुदेवा ओं नमो भगवते नारायण नमस्कृत्या नरम चोत्तम दिवी सरस्वती व्यास तो नष्ट नित्यं भागवत सेवया द्रेश निगवतम श्लोके भक्तिर्भवतीगवत स्कंदयी नौ श्लोक संख्या पैंतीस अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए हैं प्रश्नों के उत्तर यथा यथा महाता प्रवेशान्या तथा तेषु नेश यथा यथा प्रविष्ट प्रविष्ट तथा यथा जिस तरह महांति सर्व्यापी भूतानी तत्व लघु तथा विराट में अनुपीछे प्रवेशा प्रवेश कर दिया अप्रविष्टा प्रवेश नहीं तथा उसी तरह तुम उन्मे न नहीं देशों मैं श्री श्री द्वारा के अनुवाद है ब्रह्मा तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं उसी प्रकार मैं अपने द्वारा उत्पन्न प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ तात्पर्य भौतिक सृष्टि के महान तत्व अर्थात क्षति जल पावक समीर तथा गगन समस्त वस्तुओं के चाहे समुद्र हो या पर्वत अथवा जलचर पौधे सर्प पक्षी पशु मनुष्य देवता अथवा जिनका भी अस्तित्व है शरीर में प्रवेश करते हैं किंतु तो साथ ही साथ में उनसे पृथक भी स्थित रहते हैं चेतना के समुन्नत होने पर मनुष्य शरीर क्रिया तथा तो भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर है किन्तु तो ऐसे विज्ञानी विज्ञानों के मूल सिद्धांत भौतिक तत्वों के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है चाहे मनुष्य का शरीर हो या पर्वत हो चाहे पहले तत्वों की उत्पत्ति हुई अतः शरीर में बाद में प्रविष्ट हुए किंतु तो दोनों ही दशा में वे विश्व में प्रविष्ट हुए और नहीं भी प्रविष्ट हुए इसी प्रकार परमेश्वर अपने विभिन्न शक्तियों तथा सहित इस इस ब्रह्मांड के के के प्रत्येक प्रत्येक वस्तु वस्तु भीतर स्थित स्थित हैं हैं और उसी के साथ साथ वे बाहर में में रहते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है है ब्रह्म इसका वर्णन अति सुंदर ढंग से प्रकार मिलता आनंद चिन्मय प्रतिभा गोविंद मैं भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो अपने शक्ति के के विस्तार से अंशों का हैं हैं और साथ ही के कर्ण कर्ण में भी व्याप्त रहते हैं। उसी ब्रह्म संहिता में उनके अंशों के इस विस्तार का और भी ठीक तरह से वर्णन हुआ है गोविंदमादि मैं श्री करता एक के में होते हैं। और इस प्रकार समग्र सृष्टि भर में अपनी अनंत शक्ति का आशीन प्राकट्य करते हैं निर्विशेषवादी कल्पना कर सकते हैं और चाहे तो देख सकते हैं कि पर ब्रह्म सर्वव्यापी है इस प्रकार वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनके साकार होने का कोई संभावना नहीं है यही भगवान के दिव्य ज्ञान का रहस्य हैतन पदार्थ में भगवान के दर्शन कर सकता है साथ ही वो भगवान को उनके धाम गोलों में अपने नित्य पार्षदों के साथ जो उनके विस्तार है नित्य लीला करते देख सकता है यही दृष्टि अध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक रहस्य है जैसा कि भगवान ने प्रारंभ में कहा गया है तदंगमचा यह रहस्य परमेश्वर के ज्ञान का परम भाग है इसे चिंतक कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। यही रहस्य ब्रह्म संहिता में ब्रह्म जी द्वारा बताई गई निम्नलिखित विधि से प्रकाश में आता है प्रेमा जनित संक सुंदर गोविंद तमहं मैं भगवान की पूजा करता हूं, जिनका दर्शन अपने आँखों में अंजन के भीतर करते हैं ये गोविंद समस्त दिव्य गुणों से पूर्ण शाम सुंदर स्वरूप है अतः हाँ प्र, भगवान प्रत्येक परमाणु में स्थित होकर भी शुष्क के के से ही प्राप्त हो सकता है और किसी तरह नहीं भक्त की दृष्टि सामान्य नहीं होती वो भक्ति के द्वारा परिष्कृत हो जाती है दूसरे शब्दों में जिस प्रकार ब्रह्मांड के सारे तत्व बाहर तथा भीतर है उसी तरह भगवान के नाम है, जिस तरह में हैं, या संसार से है अल्प ज्ञानिक पुरुष इसे नहीं समझ पाता यद्य भौतिक विज्ञान के अंतर्गत टेलीविजन के द्वारा दूर दूर की वस्तुएं देख सकता है वस्तुता आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा चढ़ा हुआ व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के धाम का टेलीविजन प्रतिबिंब सदैव प्राप्त कर सकता है भगवान की ज्ञान का यही परम रहस्य है। भगवान प्रत्येक प्राणी को इस संसार के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं किंतु वेरे भगवत का अधिकार प्रदान करते हैं जिसकी पुष्टि नारद ने भी की है मुक्ति करीचित स्मरण भक्ति योगम भगवान की यह दिव्य भक्ति इतनी अद्भुत है कि सुपात्र भक्त मनोनुकूल कार्य में तल्लील रहता है और उनसे दूर नहीं जाता इस प्रकार भक्त के हृदय में भगवत प्रेम का उदय एक महान रहस्य है ब्रह्मा जी पहले ही नारद से कह चुके हैं कि भगवान के देवे भक्ति में लीन रहने के कारण उनकी इच्छाएं कभी भी अतृप्त नहीं रहती नहीं उनके मन में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा रहती है भक्तियों का भक्तियों की यही सुगराई है तथा यही रहस्य है जिस प्रकार अचुत होने के कारण उनकी इच्छा असुख है उसी प्रकार दिव्य भक्ति में लगे भक्तों की इच्छाएं भी अच्छुत होती हैं। किंतु जिसे भक्ति के रक्षक का ज्ञान नहीं है समझ पाना कठिन है। जिस प्रकार की पारस पत्थर की शक्ति को समझ पाना पारस पत्थर अत्यंत विरल है उसी प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त भी लाखों पुरुषों में विरल ही पाया जाता है कोटिश्वपी महामुन ज्ञान के द्वारा जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है उनमें से भक्ति में योग और योगी है मेरे पर सार को फिर से सुनो इसी इसी वचन की पुष्टि ब्रह्मा जी द्वारा नारद को शब्दों से होती मुझसे कहा, कहा, कहा था और मैं तुम्हें सुझाव दे रहा हूँ जिससे तुम इन कथाओं का उत्तम ढंग से विस्तार कर दो और लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से गुई भक्तियों को सरलता से समझ सके यहां ये भी ध्यान देने ब्रह्मा ब्रह्मा को को को को का रहस्य रहस्य भगवान ने ने ने स्वयं बताया था। ब्रह्मा ने उस नारद नारद ना उसे व्यास, को और, व्यास ने को समझाया। और यही ज्ञान शुद्ध शिष्य परंपरा से अब तक चला आ रहा है यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शिष्य परंपरा का यह ज्ञान प्राप्त हो सके तो भगवान के रहस्य तथा तो उनके शब्द अवतार श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझ सकता है अवम ज्ञानते मेर अंदर श्रव ज्ञान अनंतना सदा कया चक्षु मनमे तमेना तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोवैस्ता स्थापितम ए न भूतलए स्वयम् रूपा कदामयम् ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्णा कुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपि काकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने देवी प्रणमा हरी प्रिवाकृपा सिंधु पति पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निद्यानंदेदगदाधर शिवासरी गौरभक्तृंद कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे यथा भूतानि महाताषु चावचे प्रविष्टान्य प्रविष्टानी तथा तेज न तो श्रीमदभागवतम का ये जो अध्याय है आ, इसमें बहुत ही सार तत्व का वर्णन स्वयं भगवान अपने मुहकमल से करते हैं ब्रह्मा को इसका विशद वर्णन करते हैं तो भागवतम रहस्य क्योंकि भागवतम वास्तव में कई सारे रहस्यों से भरा पड़ा है और वास्तव में श्रीमद् भागवतम क्या वस्तु है भागवतम कृष्ण से अभिन्न है कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति शब्द प्रति अक्षरे नाना शास्त्र नाना अर्थ कहे भागवतम कृष्ण से अभिन्न है और कोई व्यक्ति केवल श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में गंभीरता से पकड़ता है और वैसे भी सारे शास्त्र श्रीमद् भागवतम का गुणगान करते हैं क्योंकि सारे वैदिक ग्रंथों का यह परिपक्व फल है तो कई लोग होते हैं कई प्रकार के फलों को खाना चाहते हैं लेकिन जैसे फलों का राजा है कोई फलों का राजा जैसे मैंगो है तो उसी प्रकार से कई सारे वेद उपनिषद वेदांत सूत्र हैं हैं तंत्र आदि है इन सबको पढ़ना उन सबका जो सार है उनको निचोड़ा जाए उनका जूस निकाला जाए तो वो श्रीमद भागवतम है और कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में धारण कर लेता है तो श्रीमद् भागवतम का जो परम रहस्य है वो उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। और भागवतम का परम रहस्य क्या है महान कृष्ण के लिए अन्य अखंड जो प्रेम है वो वास्तव में श्रीमद् भागवतम का सार है और इसलिए भागवतम ये प्रेम शास्त्र है जो भगवत प्रेम का वर्णन अखंड रूप से करता है और है है भागवतम में जो ये भागवत प्रेम की चर्चा जितने विस्तार रूप से है विश्व रूप से है और जितनी सटीक है वो किसी और ग्रंथ में नहीं पाई जाती इसलिए कोई व्यक्ति अपने हृदय में भागवतम को धारण कर सकता है यदि वो केवल श्रीमद् भागवतम को नित्य रूप से श्रवण करता है इसलिए प्रभुपाद बहुत जोर देते दे थे उन्होंने एक एक श्लोक हमें प्रदान किया है कि एक एक श्लोक पर हम मंथन करें चर्चा करें उनके तात्पर्यों का से हम शिक्षा प्राप्त करें तो ऐसे प्रभुपाद ने एक एक हमें श्लोक दिया है ताकि हम श्रीमदभागवतम का जो सार है हम उसको समझ सकते हैं तो भागवतम को समझने के लिए एक ही उपाय है क्या है चैतन्य महाप्रभु को जब पूछा तो महाप्रभु ने कहा भागवत पढ़ोिया भागवत स्थानीय दामोदर ने कहा कि किसी व्यक्ति को भागवतम का अध्ययन करना है क्योंकि भागवतम को समझना मीन्स कृष्ण को समझना भागवतम से आसक्ति उत्पन्न होना मीन्स कृष्ण से आसक्ति उत्पन्न होना तो इसमें कोई अंतर नहीं है भागवतम का दर्शन करना साक्षात कृष्ण का दर्शन करना भागवतम का स्पर्श करना कृष्ण का स्पर्श करना लेकिन श्रीमद भागवत रूपी कृष्ण हमारे सामने है हां। लेकिन रतना शनमिल के नौता है मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे बिल्कुल भी रती ऐसे कृष्ण रूप श्रीमद् भागवतम से नहीं है भागवत का स्मरण ही नहीं होता दिन चला जाता है और भागवतम में श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की नैष्ट की भक्ति आपके हृदय में धारण करनी है तो यह साधक श्रीमद् भागवतम का नित्य रूप से सेवन करो श्रीमद भागवतम को सुनो तो पद्म पुराण ने कई प्रकार के श्रोताओं का वर्णन किया है कि सुनने वाले कई प्रकार के डिबोडीज होते हैं लेकिन वास्तव में एक उचित श्रोता को किस प्रकार से होना चाहिए किस प्रकार से इस भागवतम को अपने हृदय में धारण करना चाहिए तो पद्म पुराण कहता है कि कुछ आधम श्रोता होते हैं और कुछ होते हैं उत्तम श्रोता अधम और उत्तम बल्कि महाप्रभु उत्तम और अधम का विचार नहीं करते हैं लेकिन यहाँ श्रीमद भागवतम क्या कर रहा है और उत्तम का विचार कर रहा है। <coughs> तो अधम या उत्तम श्रोता कौन से हैं? पहले प्रकार का श्रोता है हा? हमारा सब्जेक्ट मैटर कुछ और है लेकिन हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो जो उत्तम प्रकार के श्रोताए हैं उनकी उनके प्रकार चार प्रकार के कहे गए हैं और जो अधम प्रकार के श्रोता है वो भी शास्त्रों में चार प्रकार के कहे गए हैं तो हम अपने हृदय की जो अधमता है उसको त्याग करने के लिए भक्तों के संग में आते हैं कई प्रकार के विपदाओं से हमारा जो हृदय है वो भरा हुआ है तो लेकिन हम अधम से उत्तम बनते हैं कैसे बनते हैं भगवान के भक्तों के संग के द्वारा श्रीमद भागवतम का श्रवण के द्वारा नाम संकीर्तन आदि के द्वारा तो जो उत्तम प्रकार के श्रोता है उसमें सबसे पहले है, ना, चातक ना, और अलग अलग पक्षियों से या अलग अलग प्राणियों से तुलना की गई है और उन, उनके गुणों के आधार पर उस श्रोता को डिफाइन किया गया है उसकी परिभाषा प्रदान की गई है कि जो पहला श्रोता है उत्तम उसकी तुलना चातक पक्षी से की जाती है या जिसको पपीहा कहते हैं तो ऐसे चातक पक्षी जो वर्षा ऋतु का जो प्रथम जल है उसी का ही पान करना चाहता है उसी को ही पीना चाहता है वो मर जाए लेकिन किसी और पानी को पीना नहीं चाहता हाँ कुछ लोग होते ना मिनरल वाटर ही पिएंगे हा और कुछ पानी नहीं पिए गए तो वैसे ही चातक पक्षी उस प्रकार से है प्रथम वर्षा ऋतु का जो जल है उसका पान करने के लिए उसको पीने के लिए वो तो है। सारी चीजों को छोड़कर आपने जो चोंच है मुंह को ऊपर करते हुए एक तक बिना पलक झपकाए वो देखता रहता है बादलों की ओर कब वो बादल गर्जना करेंगे और कब जल का जो पहली बूंदे है वो गिरेगी और उसको पान करूंगा हाँ, और वो किसी और चीज को नहीं ग्रहण करना चाहता तो उसी प्रकार से जो भक्त है उत्तम श्रोता है वो सारी चीजों को छोड़कर अन्य किसी चीजों के बारे में श्रवन करने के लिए लाला नहीं रहता वो केवल कृष्ण और कृष्ण भक्तों के चरित्र आदि के अलावा अपना जो चित्त है अपना जो मन है अपना जो हृदय है या अपनी जो श्रवण इंद्रिया है वो किसी और में लगातार नहीं कृष्ण से संबंधित चीजों को शब्द करने के लिए कृष्ण इसलिए परीक्षित महाराज जब पूछते थे शोकदेव को स्वामी को कि आप मुझे सुना तो रहे हो बहुत सारी चीजें लेकिन वह मेरे ये प्रश्न है कि यदि कृष्ण से संबंधित है तो वही चीज सुनाओ सुनाओ बाकी चीजें मुझे मत हम तो कहते हैं कि कृष्ण से संबंधित नहीं है, हाँ। तो है, है। तो वास्तव में जो कृष्ण से भरे हुए कृष्ण कथा से भरे हुए शास्त्र हैं उनके अलावा आपने मन को अपने चिंता आदि को किसी और चीज में लगाता नहीं है और कृष्ण के श्रवन करने के लिए, वो सब का करने के लिए रहता है इसलिए तो सनातन ने कहा कि कृष्ण कथा भक्तों के माध्यम से सुननी चाहिए हर वास्तव में जो भगवत भक्त जिनके हृदय में प्रेम है जैसे ब्रह्मा ने तात्पर्य में कहा वह जब कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं तो वास्तव में कृष्ण के दिव्य कार्यकला को अपने हृदय में देखते हैं कृष्ण के कला उनके में समंदर की लहरों की भांति आते और जाते रहते हैं जैसे हाँ टेलीविजन चलता है अंदर अभी हाँ तात्पर्य में हम पढ़ रहे थे टेलीविजन वैकुंठ से लाइव टेलीकास्ट होता है लेकिन उसके लिए जैसे वेब्स तो है सब जगह है लेकिन इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए हाँ लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए प्रॉपर हृदय जो कृष्ण प्रेम से पूरी हो अभी हम हाँ सबके पास इंस्ट्रूमेंट है लेकिन उसका डब्बा हो गया है मतलब बिल्कुल खराब हो गया है हाँ सही ब्रांड का नहीं है तो ऐसा प्रेमांजन जिस हृदय में है हाँ, कामांजन नहीं उसी हृदय में वास्तव में ह हाँ, जो कृष्ण लीला है कृष्ण कथाएं है वो भरी होती है और फिर उसका वर्णन करता है जो वैज्ञानिक तो हंस। हंस तो नहीं बना सकते दूध और जल एक साथ मिश्रित हुआ है तो हंस जब पीता है तो पानी को अलग से छोड़ता है पानी में से केवल दूध को ग्रहण करता है उसको सार, ग्राही, सार ग्राही होता है, तो कई वक्ता वक्ता होते है, वक्ता होते हैं, वो कम लेकिन बहुत कृष्ण कथा के अलावा सारे दुनिया भर की चर्चा करेंगे जैसे सो पर बड़े बड़े वक्ता हैं, हजारों लाखों लोग उनको सुनते हैं लेकिन वो किसकी चर्चा करेंगे बीमारियों की चर्चा करेंगे, करेंगे दवाइयों की चर्चा करेंगे और पता नहीं कितने फालतू चर्चा करते रहेंगे कृष्ण कथा इतना भरा पड़ा है क्यों नहीं हम कृष्ण का वर्णन करते क्यों हम ये सब अनावश्यक चीजों का वर्णन करते हैं और वास्तव में हमारा जन्म यही है कृष्ण का गुणगान करना कृष्ण का वर्णन करना तो ऐसे जो हंस है वो दूध को अलग करता है जल को अलग करता है सार वस्तु को स्वीकारता है तो जो श्रोता है वो अनेक शास्त्रों से या तो सुनता है या पढ़ता है लेकिन क्या करता है वो सार को ग्रहण करता है ये आ, एक उन्नत श्रोता का स्थिति है वो जो सार वस्तु है उसी को ही वो स्वीकार करता है और आ, तीसरा जो श्रोता है उत्तम जिसको कहा गया है शुक्र शुक्र का मतलब है तोता आ, तो जो शुक्र जैसा श्रोता है वो क्या करता है कि वो इतना गंभीरता से श्रवण करता है कि उसके अंदर वक्ता की एबिलिटी आ जाती है वो इस प्रकार से कृष्ण कथा को धारण करता है कि कृष्ण कथा को वो अपने अनुभूति के साथ प्रस्तुत करने का सामर्थ्य उसमें रखता है इस प्रकार से शुका है तोता है और जो उसने सुना है उसी को और अधिक हाँ, मिठास वर्णन करने का सामर्थ्य रखता है जैसे उसने सुंदर रूप से सुना है वैसे ही उसके अंदर योग्यता आ जाती है श्रवण करते रहने से करते रहने से कि वो सुंदर रूप से उस कृष्ण कथा का वर्णन कर सकता है और जो तीसरा प्रकार का श्रोता है जिसको कहते मीना मीन का मतलब है मछली तो जो मछली है मछली का एक गुण है तो उसके आंखों का वो कभी अपनी पल के झपकती नहीं है तो उसी प्रकार से श्रोता एक तरह बिना अपने पल के क्या कहते झपक के हाँ अपलक कृष्ण कथा को सुनता रहता है निरंतर निरंतर पलक को बिना सुनता रहता है है है वो चाहता है कि और और अधिक, और अधिक अधिक कृष्ण कथा का रसायन मेरे कानों से मेरे हृदय में पहुंचे और मैं सारित्रिकाप से मुक्त हो जाऊंगा यही वास्तव में दवाई है तो हम मछली के उल्टे हैं मछली तो अपने पलक झपका नहीं है और हम अपनी पलक खोलने के लिए तैयार नहीं है एक बार वो हाँ, चिपक गए कहते हैं कॉल का जोड़ है, है खुलेगा नहीं, तो वैसे ही है हमारी स्थिति। तो इस प्रकार के जो उत्तम श्रोता हैं, जिनकी जिनका गुणगान शास्त्रों में किया है और वास्तव में यही है कृष्ण कथा को हृदय में धारण करने के लिए योग्यता क्योंकि हजारों कृष्ण कथा ये जो बन्या हैं ये हमारे सामने बहती जा रहे लेकिन हम उसको अपने में धारण नहीं कर पा रहे हैं तो परीक्षित महाराज और जो रसिकानंद प्रभु हैं प्रभु आदि हैं है आ, ये सब प्रश्न कथा शवन और कीर्तन के महान उदाहरण है तो ये तो हुए उत्तम श्रोता लेकिन आदम श्रोता क्या है अधम श्रोता पहला तो है जिसको संस्कृत में वृक कहा गया है वृक्ष का मतलब है भेड़िया जो भेड़िया होता है ये अधम श्रोता का पहला रूप है भेड़िया का मतलब है जो कथा सुनते समय डिस्टर्ब करते रहता है एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा तो जिसकी ये वृत्ति है चाह कृष्ण कथा हो कुछ ना कुछ कारण निकालेगा किसी को चिपोटी निकाल देगा पीछे से हाँ जैसे मुझे याद है हमारे एक भक्त थे वो पीछे बैठते थे सबसे आखिरी में और जो सबसे आगे जो डिवोटी बैठा है उसका मोबाइल से ये पीछे अपने मोबाइल से उसके मोबाइल के रिंक बजाते रहते थे <laughs> तो मतलब इस प्रकार का एचिट्यूड हम कृष्ण कथा में बैठते हैं केवल अपना जो प्रेजेंस है वो दिखाने के लिए कि मैं मैं मैं मैं भी भी भी श्रोता, से रुचि रखता नियमित मैं भी श्रीमद भागवतम का श्रवण करता हूं तो जो वास्तव में डिस्टर्ब करते हैं दूसरों को और वक्ता को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं कुछ वक्त होते हैं हाँ, वक्ता को दूर दूर से कुछ ऐसी चीजें करेंगे कि वो वक्ता को हंसा देंगे, कब परेशान करेंगे, करेंगे तो इस प्रकार से करने की जो भावना है, जिनके होती है और उस भावना से वो, वो वास्तव में वृक्ष है, है तो या भेड़िए समान है तो भागवत या पद्म पुराण ऐसे आधम श्रोताओं का वर्णन करता है और दूसरा है भुरुंड भुरुंड एक पक्षी है जो हिमालय में पाया जाता है और वो ऐसा पक्षी है तो उस पक्ष उस पक्षी वो क्या उसकी उसका उदाहरण इसलिए दिया गया है उस पक्षी के भांति हम भी हैं भ्रूढ़ पक्षी की भांति कि हम क्या करते हैं केवल कृष्ण कथा को या किसी की बात को सुनते हैं वो किस लिए सुनते हैं कि मुझे ना अभी लेक्चर तैयार करना है इसलिए मैं क्या लेक्चर पालन नहीं करूंगा दूसरों को उपदेश देने के लिए लेकिन खुद में, खुद में में के जीवन में लागो नहीं करना है तो भ्रूढ़ पक्षी की भांति जो श्रवण करता है ऐसे श्रवण से भी आ, कोई लाभ नहीं इस प्रकार के एटीट्यूड से इस प्रकार के जो मनोवृत्ति है उससे भी हमारा जो चित्त है कभी शुद्ध नहीं होगा इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा में करे यदि श्रवन कीर्तन तब तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन तो ऐसा श्रवन और कीर्तन हम जन्मों जन्मों तक तो करते पूरे भागवतम का पहले स्कंध से बारहवें स्कंध के आखिरी श्लोक तक सारे क्लासेस अटेंड करते रहेंगे लेकिन इस प्रकार की मनोवृत्ति इस प्रकार की भावना को यदि धारण करके हम अपना श्रवन कीर्तन करेंगे हम कभी भी जो प्रेम रूपी प्रयोजन है सिद्धि है उसको प्राप्त नहीं कर सकते और तीसरा क्या है और उसकी तुलना की गई है बैल से बैल जिस प्रकार से बैल के सामने आप खजूर रख दो केला कुछ भी रख दो उसको सब कुछ समान है एक जैसा ही है चाहे अच्छा अच्छी चीजें भी रख दो वो तो अपना घास खाने में मस्त है तो कुछ ऐसे श्रोता होते हैं बैर के भाती हाँ तो कहेंगे हमने पूछा कि कैसे थी कथा कैसे थी कहते प्रभु जी बहुत ठीक थे थी, हाँ सब कुछ ठीक था आ, हम देखेंगे पालन करेंगे या नहीं करेंगे सोचेंगे आ, बोलते हैं ना जब करेंगे आप सोचेंगे पालन करेंगे हाँ सोचेंगे देखेंगे तो इस प्रकार की जो भावना है और उनको सब कुछ एक लगता है और वो कभी भी उसका पालन करने के लिए उत्साहित नहीं रहे थे और चौथा प्रकार का जो श्रोता है जिसकी तुलना हैं इससे ऊँट से की गई है ऊँट से इसलिए की गई हैं कि वो जो श्रोता है वो क्या करता है आता तो है क्लास में लेक्चर सारे तो सुनता है भागवत कथा का निरंतर कानों के द्वारा श्रवन करता है आ, लेकिन क्या करता है आकर वो अपने काम में लगता रहता है इधर आकर भी ना, काम के समय गप के समय जब और जब के समय ये स्लोगन है इसका। तो मतलब आएगा सुनते रहेगा लेकिन अपने मोबाइल में काम करते रहेगा मेल चेक करते रहेगा या और बहुत सारे काम करते रहेगा कुछ लोग होते हैं ना दो तीन चीजें ले जाते नोटबुक भी ले जाते उनको कुछ एक्सरसाइज वो सब लेते रहते हैं वो नोट्स नहीं बना रहे हैं क्या ऐसे भक्तों को या क्या ऐसे रिवोर्ड को देता है वो अपने काम श्रवण को छोड़कर बाकी सब चीजें श्रवण के समय करते रहेंगे आ, तो इस प्रकार से से ये जो व्यक्ति हैं वो कृष्ण आसक्त नहीं हो सकते तो ऐसा श्रीमद् भागवतम को व्यक्ति अभी धारण कर सकता है जब गंभीरता से श्रीमद् भागवतम को सुनते रहे सुनते सुनते कृष्णदास कविराज ने कोचा वो लिखते हैं कि कुछ लोग कह सकते हैं तो बड़ा वस्तु है उसमें सारे लोग वगैरह हैं कैसे समझ में आएगा तो उसका उपाय कृष्णदास कविज ने बताया उन्होंने कहा सुनते सुनते सेह केवल व्यक्ति सुनते रहेगा सुनते रहेगा बारम्बार तो सामर्थ्य आ जाएगा उस विषय को समझने का हाँ। तो ये क्यों उपाय है गंभीरता से हम श्रीमद् भागवतम को सुने और श्रीमद् भागवतम हमारे हृदय में उतर सकता है श्रीमद् भागवतम हम अपने हृदय में धारण कर सकते हैं जो कृष्ण से अभिन्न है तो आज का जो श्लोक है ये जो श्लोक पिछले कई दिनों से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक श्रीमद् भागवतम के चल रहे हैं हाँ जैसे हमने पहले सुना की श्रीमद भागवतम में जो संवाद है भगवान और ब्रह्मा के बीच हाँ, शुरू हुआ है ब्रह्मा ने तपस्या की जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपना प्रेम प्रेम प्रदर्शन प्रदर्शन करते करते हैं हैं भगवान कैसे अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं? ब्रह्मा के साथ अपना हाथ मिलाते हैं तो इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा से अपना जो संबंध है सबके भाव उसको स्थापित करते हैं यावत सखा सख्यु निवेश जिस प्रकार से ब्रह्मा कहता है कि एक सखा एक मित्र अपने मित्र से हाथ मिलाता है, हे भगवान आप हाथ मिला रहे हो, और वास्तव में भगवान को फिर ब्रह्मा बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं भगवान कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं? आप मुझे बताइए कि आप आपका दिव्य रूप होकर भी आप सांसारिक रूप धारण करते हैं किस प्रकार से और आप कैसे इस जगत का पालन सम्मान और उत्पत्ति आदि करते हैं किस प्रकार से अपनी शक्तियों को प्रकट करते हैं यह सब आप मुझे दार्शनिक रूप से बताइए मुझे इसका दीजिए वो कहते हैं कि मैं जानता हूं ब्रह्मा कहते हैं कि इन सब चीजों को मैं जानना चाहता हूं क्यों जानना चाहता हूं मैं आपके बारे में क्योंकि आपके बारे में जितना अधिक मैं जानूंगा उतना ही अधिक मैं आपकी सेवा में स्थिर होते जाऊंगा। फिर कोई भी कर द्वारा तो इस, इस जगत के कार्य मुझे कभी भी बांधेंगे नहीं इसलिए तो गीता में कृष्ण कहते हैं जन्म करवाच में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्व पुनर्जन्म हैति हैति जो मेरे कार्य जन्म कर्म आदि को को जानता है, वो इस जगत से से परे हो जाता है। फिर ब्रह्मा बहुत अपने कृष्ण प्रार्थना करते हैं कि हे है कृष्ण आपने तो मुझे बहुत बड़ा टास्क दिया है बहुत बड़ा कार्य दिया है और वो कार्य क्या था यहाँ सर्ग और विसर्ग विसर्ग में सृष्टि करना इस जगत के शरीर आदि की रचना करना सारे लोकों की सृष्टि करना ये सब कार्य बहुत बड़ा कार्य उनको दिया था तो वो प्रार्थना करते हैं तीन तीन चीजें उस प्रार्थना में ब्रह्मा कहते हैं वो कहते हैं कि आप मुझे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करो कि इस कार्य को जो आपने मुझे सेवा दी है उसको मैं पूरी कर सकू और दूसरी चीज क्या कहते हैं वो कहते हैं कि जब मैं इन सेवाओं को करूंगा तो आपसे प्रार्थना है कि मैं अपनी अचीवमेंट्स करूंगा प्राप्त करने के बाद मेरे अंदर कभी भी गर्व उत्पन्न ना मैं हो मैं घमंडित ना हो जाऊ अपनी योग्यताओं के कारण और तीसरी चीज वो कहते हैं कि हे कृष्णा मैं कभी भी आपकी सेवा से विचलित ना हो तो इस प्रकार से ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं बहुत ही निष्कपट होकर अपने आंतरिक हृदय से और इसको देखकर हम भगवान बोलने लगते हैं और वास्तव में मैं सोच रहा था कि जिस प्रकार से अर्जुन के पास जो सेम योग्यता थी भगवद गीता सुनने के लिए वही सेम योग्यता श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए ब्रह्मा के पास थी अर्जुन के पास क्या योग्यता थी भगवान कहते हैं भक्तों से सखा हे है अर्जुन तुम मेरे भक्त हो बल्कि का हो? हो। तो संबंध है वो ब्रह्मा के साथ स्थापित करते हैं अपना हाथ मिला कर और फिर क्या करते हैं वो उनके भक्त है महान भक्त है ब्रह्मा पहले भक्त है इस जगत के पहले जीव है और पहला जीव ही भक्त है बहुत रेयर होता है कोई ब्रह्मा सारे ब्रह्मा भक्त नहीं है तो इस प्रकार से वो भक्त थे, थे तो भगवान उनको ये ज्ञान देते हैं तो भागवतम के पहले श्लोक में वर्णन आता है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय तेने ब्रह्म ब्रह्म मीन्स भगवान ने किसको ज्ञान दिया आदि कवय आदि ब्रह्म का दूसरा नाम आदि है जिनको भगवान ने ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया तो ये जो श्लोका है श्रीमद् भागवतम के जो अभी चल रहे हैं ये अध्याय है का व श्लोक है तो इस अध्याय के जो तेतीस चौतीस पैतीस और छत्तीस तीन चार श्लोका है ये चतुर्थ की भागवतम है मूल भागवतम भगवान ने ये श्रीमद भागवतम बोला ब्राहमा को चार श्लोकों में और जो व्यास देव बहुत दुखी थे उनको भी जब नारद ने भागवतम का उपदेश किया तो नारद ने उनको और नारद ने ने केवल उनको सुनाए, सिखाए और कहा कि ये व्यास, तुम अभी इस कृष्ण कथा का विस्तार करो ऐसा विस्तार करो कि सारा जगत कृष्ण के जो दिव्य कार्यकलापो से अवगत हो जाए और कि उनकी प्रेमा भक्ति में समर्पित हो जाए तो ऐसा श्रीमद् भागवतम के जो चार श्लोक हैं उसमें से ये तीसरा श्लोक है तेतीस चौतीस और ये पैतीस है तो श्रीमद् भागवतम में इसको कहा गया है जैसे भगवत गीता भी चतुर्श्लोकी है भगवदगीता के दसवें अध्याय का आठ नौ दस, दस ग्यारह ये जो चार श्लोकी गीता का सार है उसी प्रकार से ये भागवतम का सार है ये जो चार श्लोका है ये मूल भागवतम है इसलिए श्रीधर स्वामी बल्कि ब्रह्मा ने बहुत सारे चीजें बोली तो उसके बाद भगवान ने सात श्लोक बोले हैं जिसको बल्लभा आचार्य कहते हैं विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु जो श्रीधर स्वामी को स्वीकार करते हैं प्रमुख आचार्य के रूप में क्योंकि श्रीधर स्वामी ने श्रीमद भागवतम पर इस जगत में सबसे पहली टीका लिखी सबसे बड़ा पहले तात्पर्य लिखा तो उन्होंने इन चार श्लोक जो हैं जिनको कहा कि भगवान ने ब्रह्मा के के सारे प्रश्नों उत्तर इन चार श्लोकों में दिए हैं और चार श्लोकों में क्या चीज भगवान ने बोली है भगवान ने केवल इन चार श्लोकों में तीन प्रकार के ज्ञानों का वर्णन किया है तीन प्रकार का ज्ञान हमें प्रदान किया है जिसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी जो सन्यासी थे प्रकाशानंद सरस्वती उनको ये चार श्लोक एक्सप्लेनेशन सुनाया था तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था भाग्य भाग नयोजन कहते हैं कि चार श्लोकों में तो तीन प्रकार का नॉलेज है एक संबंध दूसरा है, है अभिध्य और तीसरा है प्रयोजन तो सबंध, और प्रयोजन इन तीन प्रकार के ज्ञान या तीन प्रकार के जो तत्व हैं इसका वर्णन इन श्लोकों में किया है तो जो ये चौतीस और तैतीस व्लोक है इनमें भगवान सबंध ज्ञान का वर्णन करते हैं और जो, जो व श्लोक है आज का हाँ इसमें भगवान क्या करते हैं वर्णन प्रयोजन तत्व हाँ कि जीवन का लक्ष्य क्या है किस चीज को आपको प्राप्त करना है उसका वर्णन इस आज के श्लोक में करते हैं और जो 36 कल का श्लोक है उसमें भगवान तत्व कि प्रेम आपके जीवन का प्रयोजन है लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा उसको कैसे प्राप्त कर सकते हो क्या क्या चीजें करनी होगी जो कल श्लोक आएगा उसमें भगवान ब्रह्मा को वर्णन करते हैं भगवान संबंध भक्ति अभिदय है प्रेमा वस्तु का है। तो भेदों में का उसको टेक्निकल भाषा में प्रयोजन कहा जाता है तीन तथ्यों का वर्णन भगवान करते है। तो हाँ, हैं तो वास्तव में जो तैतीसवा श्लोक था उसमें भगवान ये वर्णन करते ब्रह्मा को तो कि कौन है कृष्ण की परम श्रेष्ठता क्या है आ, और जो है है उसमें भगवान भगवान माया माया क्या है? माया का वर्णन कल के श्लोक में किया था भगवान ने वर्णन आज के श्लोक में जो प्रेम वस्तु है उसका वर्णन करते हैं और कल के श्लोक में जैसे हमने चर्चा की कि भगवान आ, उसका वर्णन करेंगे कैसे इस प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है तो इस से इस से में में कहते हैं कि जैसे पंच पृथ्वी जल आकाश वो हरे के शरीर में है और फिर भी भी बाहर तो उसी प्रकार से हे ब्रह्मा मैं इस सारे जगत में व्याप्त हूँ लेकिन फिर भी इस जगत का मैं नहीं हूँ इस जगत से पृथकू मेरा पृथक अस्तित्व है उसी की चर्चा भगवान भगवदीता में करते हैं कि मैं अपने या रूप में सारे जगत में व्याप्त हूँ तो भगवान कैसे व्याप्त है सारे जगत में अपने शक्तियों के द्वारा पराश शक्ति विविध एवं स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया अपने शक्तियों के माध्यम से भगवान सारे जगत में व्याप्त है और साथ ही साथ उनका जो विस्तार है परमात्मा रूप में है, तो कहते है, यही मेरा है। ये आश्चर्य करने वाले वस्तु है हाँ भगवान उनको कहते हैं भगवान कहते हैं जिस प्रकार से ब्रह्मा ने हाँ इसी चीज को ब्रह्म संहिता में बताया है ब्रह्म संहिता बहुत सार ग्रह सार सार है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है हाँ, जो ब्रह्म समिता है सारे शास्त्रों के जो सिद्धांत हैं, वो ब्रह्म समिता के हर एक श्लोक में हर एक शब्द में हम हाँ, बहुत हाँ, सूत्र रूप में दिए गए हैं कोई व्यक्ति ब्रह्म समिता का ठीक से अध्ययन करता है तो गौड़ीय संप्रदाय के सारे सिद्धांत को वो उचित रूप से समझ सकता है इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए आ, यात्रा में हम जाते हैं तो पहले से सोचते क्या खरीद के लाना है नहीं क्या क्या लेना है मुझे कपड़े लेने हैं ये लेना है वो लेना है लेकिन महाप्रभु भी यात्रा में गए थे जब गए तो उन्हें यात्रा से आते समय वापस क्या लाया दो ग्रंथ लेके आए अपने साथ बस वो उनका धन था एक ग्रंथ था कन्याकुमारी के पास जो स्थान है आदिकेश्वर मंदिर वहां से उन्होंने ब्रह्म समित को ब्रह्म संहिता को लाया महाप्रभु ने कहा कि जो ब्रह्म संहिता ऐसा ग्रंथ है इसकी तुलना नहीं की जा सकती सारे सिद्धांत तथा भागवत सबका सार हाँ, इस ब्रह्म ब्रह्म में है। तो उसी ब्रह्म का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं गोलोक एवं निवसति अखिल आत्म बोथो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भगवान इस जगत से पृथक है वो सारे जगत में व्याप्त है अखिल आत्म भूतो सारे जीवात्मा के गोलोकाम आदि में हैं, है, है, तो भगवान अपने जो मुक्त जीव है उनके संग में सदा निवास करते हैं और ये जगत में भी है लेकिन जो मायावादी है निराकार वादी है निर्विशेषवादी है, है। लेकिन भगवान तो का भौतिक रूप नहीं है भगवान का भो, रूप है। जो रूप है वो क्या है आध्यात्मिक है सन्मय चिन्मय और आनंदमय यह तीन वस्तुओं से भगवान का जो रूप है वो बना है और इसी को देखने के लिए व्यक्ति के पास क्या चाहिए प्रेम की चाहिए तो इसलिए इस में में कहते हैं हैं वास्तव चतुर्भुज विष्णु उपदेश दे रहे हैं। किसको ब्रह्मा को किसने हाथ था चार हाथों में से एक हाथ आगे भगवान ने किया था और उन्होंने पकड़ लिया ठीक से धारण किया अपने हाथ में प्रेम पूर्वक तो ऐसे भगवान अपना जो संबंध है उनसे स्थापित करते हैं और भगवान कहते कि कि हे ब्रह्मा इस सारे ज्ञान का रहस्य क्या है कि मेरे प्रति भावना का जीव के हृदय में विकास करना और यही वास्तव में प्रयोजन तत्व है आ, यही इस श्लोक का सार है कि हर भक्त के हृदय में भगवान के प्रति अखंड अन्य प्रेम का उदय होना ये वास्तव में प्रयोजन तत्व है इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा चैतन्य महाप्रभु ने जो पहले महाप्रभु से पहले जितना भी शास्त्रों का अंडरस्टैंडिंग था समाज में वो यही था चार चीजें धर्म अर्थ काम और मोक्ष लेकिन महाप्रभु आए हैं तो महाप्रभु ने इस मोक्ष को भी दूर कर दिया मोक्ष को भी निम्न बताया महाप्रभु ने कहा कि इससे परे भी एक वस्तु है उसको कहा जाता है प्रेम इसलिए महाप्रभु ने कहा प्रेम कुमार ये वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हाँ, वस्तु है इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आमा देव प्रीति से ही प्रेम प्रयोजन मुझमें जो प्रीति करता है होती है वो वास्तव में प्रेम है इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो योगी है वो अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन ऐसे अष्ट सिद्धियों में भी सर्वश्रेष्ठ क्या वस्तु है भक्तिन भक्ति या प्रेमा भक्ति इनका हृदय में विकास होना तो इस श्लोक के तात्पर्य में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान ये जो प्रेम वस्तु है उसको बड़ा संभाल के रखते हैं भगवान ये प्रेम वस्तु जो भक्ति है उसको तिजोरी में रखते हैं जीव गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार से पारस पत्थर है चिंतामणि स्टोन है वो एक डिब्बी में रखा जाता है उसी प्रकार से भगवान भी ये जो प्रेम वस्तु है, हाँ, इसको भी छुपा के रखते हैं सबको सरलता से प्रदान नहीं करते और जिस भक्त के हृदय में ये प्रेम है वही व्यक्ति वास्तव में भगवान को सब जगह देख सकता है इसलिए श्रीमती राधिका का नाम क्या है कृष्णमयी कृष्णमयी कृष्ण नेत्र पड़े पढ़े कृष्ण कि कृष्ण जिनके भीतर और बाहर है जहां जहां श्रीमती राधिका या महान भक्त अपने नेत्र डालते हैं वहां वहां जो कृष्ण है उनको स्पुरित हो जाते हैं हाँ तो उसी प्रकार से जो भगवान भी अपने भक्त के हृदय में दर्शन प्रदान करते हैं भगवान को भी जो प्रेमी भक्त है वो सदैव देखता है अपने आँखों के सामने ना देखे ना देखे तार मूर्ति वो इन जगत का जो वस्तु विशेष आदि है उनको नहीं देखता है वो किसको देखता है कृष्ण को देखता है कृष्ण का स्पुर स्पुरन आता है जैसे शिल प्रभु अभी हम मंदिर आते हैं तो हमें भगवान की मूर्ति नजर आती है विग्रह नहीं हाँ आचार्य जब मूर्ति की प्रतिष्ठापना करते तब उसको विग्रह कहा जाता है तो जब महान दर्शन करते हैं प्रभुपात चैतन्य चितावृत में लिखते कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जगन्नाथपुरी गए और पहली बार उन्होंने जगन्नाथ का दर्शन किया दर्शन करने मात्र से मोर्चित हो गए प्रभुपात कहते ये दर्शन का परफेक्शन है यह सिद्धि है देखने मात्र से हो जाना तो हाँ तो तो जब प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद अलग-अलग मंदिरों में में करते थे तो जगह एक मंदिर गए तो देखा देखा ने कृष्ण को देखा, को प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इधर बताइए बताइए क्या हुआ डरा हुआ था बेचारा कि बेटी में कुछ अपराध तो नहीं किया तो उन्होंने कहा कृष्ण बहुत बीमार लग रहे हैं हाँ। तो उन्होंने कहा कुछ तुम ऑफरिंग वगैरह सही से ऑफर करते हो कि नहीं करते हो कुछ कम तो नहीं किया तो उन्होंने कहा प्रभु पा हम हाँ मंदिर में ना फंड आने रहे बहुत नहीं हो रहा है बहुत कम लक्ष्मी आ रहा है कम धन आ रहा है पहले छह ऑफरिंग लगाते थे अभी चार ऑफरिंग भगवान को कर रहे हैं तो प्रभु जिस प्रकार से देखते हैं तो वो हो गया वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट था प्रभुपाल मंदिर में गए तो वहां जब बिग्रह को देखा तो कृष्ण को देखते रहे ने का फिर से प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को बुलाया सारे सारे जिम्मेदारी किसके सर जाती है <laughs> कोई कुछ भी कर ले गला किसका पकड़ा जाता है जो प्रभु का अधिकारी हैं तो अधिकारी होना कोई सर्वसाधारण टास्क नहीं है हाँ तो प्रभुपाल बुलाया इधर आओ प्रभुपाल का देखो जो कृष्ण है ये बहुत थके हुए लग रहे हैं टायर्ड लग रहे हैं तो बताओ क्या कारण है तो उन्होंने कहा आजकल ना मंदिर में बहुत लोग आने लगे हैं बहुत गेस्ट आते हैं और लेट नाइट तक आते हैं। तो हम जो 9 बजे बंद करने का समय था उसको लंबा कर दिया है तो भगवान बहुत थक जाते थे खड़े खड़े उनको रेस्ट करने का समय नहीं है वो उनको खड़ा रहना था खड़ा रहना होता था लोगों के लिए तो ने कहा नहीं टेंपल को क्या करो ऑन टाइम के विग्रह में आ, कोई अंतर नहीं है तो भक्ति सरस्वती महाराज भी एक बार मंगल आरती में गए उनका जो मठ था सचिदानंद गौड़िया मठ भक्ति विनोद ठाकुर के नाम से उन्होंने एक मठ बनाया था उस मठ में गए तो पुजारी रात को पुजारी को जल्दी रहती है जब ठंड होती है तो और जल्दी होती है मंदिर बंद करने के लिए ना कौन सब चीजें करता रहेगा सारा जगत रजाई को लेकर सो रहा है मैं इधर ठंड में कुछ वस्त्र भी नहीं पहनने पड़ते हाँ खुला रहना होता है तो वो भी बेचारा फटाफट अपनी सेवा करके भागा चला गया हा? जाकर सो गया सुबह भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उठे और आए मंगल आरती मंगल आरती आए तो देखा अरे ये क्या है उन्होंने देख रही मात्रा से पैसा लिया कृष्ण को रात को ठीक से नींद नहीं आई हाँ नींद क्या हो गई है ना तो कि थके हैं है और बिल्कुल हो गई है। तो ऐसा हो रहा था तो उन्होंने पुजारी को बोला पुजारी इधर आओ तो बताओ क्या कारण है तुम कुछ भूले तो नहीं मुझे लग रहा है कृष्ण को ठंड लगी होगी या मच्छरों ने काटा होगा उन्होंने कहा वो ध्यान देने लगा कहा भक्त गुरुदेव मैंने ना कल मच्छरदानी लगाना भूल गया था महाराज ने कहा वो तो प्रभु तो तुम तो जब यहां से भाग गए अपनी मच्छरदानी लगाने नहीं भूले कृष्ण की मच्छरदानी लगाना भूल गए तो कहना चाहते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कि कितना सावधान होना चाहिए तो इस प्रकार से जो मान भक्त है वो देखते हैं एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मठ में कई सारी घटनाएं हुई बहुत आ, आ, एक बार जो उन्होंने एग्जिबिशन बनाया था चैतन्य अच्छा, एग्जिबिशन जिसमें कई सारे डायग्रामाज वगेरा थे हाँ उसका हॉल बनाया था टीम के शेर सा तो वो सारा तूफान आया टूट गया फिर उन्होंने जो मंदिर बनवाया था उसमें जो रामानुजाचार्य चार स्थापित किया था, उनके छोटे-छोटे मंदिर थे। वो भी उसका गिर गया तो गए हैं क्रुद्ध हो गए हैं तो उन्होंने कहा भक्तों को बुलाया क्या कारण है मंदिर में विपद आना चोरी होना कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाना हाँ या कुछ चीजें होना उन्नीस 1930 में तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा वास्तव में विग्रहों के प्रति हाँ, सेवा अपराध हो रहा है उनकी सेवा ढंग से नहीं हो रही है। तो पुजारियों की क्लास लगाना पूजा ने थर थर काटने लगे एक ने कहा कि मैंने अपराध किया है क्या किया है उन्होंने कहा मैंने डी हाँ, टी रूम में अपने प्रेमिका को पत्र लिखा हाँ, विग्रह डी रूम में तो इसके कारण जैसे ही ये सारी चीजें होती हैं तो ये सब विपदाएं आती है और महान आचार्य भगवान को अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखता है इसलिए चैतन्य चरित मृत कहता है अप्राकृत वस्तु प्राकृत गोचर अप्राकृत मीन ट्रांसडेंटल दिव्य तो जो दिव्य वस्तु है वो प्राकृत इंत सरस्वती महाराज के, के, के, के, के आ, तो माराज पास एक शिष्य आया और उस शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं ना इसी जीवन में कृष्ण को देखना चाहता हूं उन्होंने कहा अच्छा क्या आपकी इच्छा है इसी जीवन में देखना चाहते हो तुम भगवान को देखना चाहते हो या भगवान तुम्हें देखना चाहते हैं हां? या तुम भगवान को देखोगे या भगवान तुम्हें देखेंगे भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि तुम क्या करो गुरु की सेवा में निरंतर लगे रहो और अपने आप तुम्हारे अंदर योग्यता का विकास होगा और कृष्ण हमको देखने के लिए तुम्हारे अंदर योग्यता आ जाएगी और तुम सरलता से कृष्ण को देख सकते हो और वास्तव में कृष्ण को देखना मिन्स माया को न देखना एक बार एक व्यक्ति भक्ति सिद्धांत महाराज को मिला और भक्ति सिद्धांत महाराज को कहा कि हे भक्ति सिद्धांत मैंने ना कल रात में यमुना के किनारे बैठा था और वहां मैंने कृष्णों का दर्शन किया तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते तुम्हें वो माया भी दिखाई दी होगी माया तो नहीं दिखाई दी मुझे तो उन्होंने कहा अभी तुम माया को देख रहे हो इसका मतलब तुमने कृष्ण को देखा नहीं है जिसने कृष्ण कृष्ण को देखा है है है जिसका आकर्षण आकर्षण के के प्रति हुआ है, उसका वास्तव में माया के लिए मात्र भी नहीं रहेगा और यही परीक्षा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि माया के प्रति इंटरेस्ट खत्म हो जाना यदि हमने कृष्ण को देखा है या कृष्ण को समझा है हम तो इस प्रकार से यही श्लोक में जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है ब्रह्मा को कर रहे हैं। तो ऐसी अभिलाषा हम सबको करनी चाहिए इसलिए तो हमें सुबह सुबह शूर्ण प्रभुपा ने सब आरती आदि है जिनमें तुलसी आरती आदि में, में है जिनमें यही वर्णन है कि कब वो दिन आएगा कि मैं अपने हृदय में भगवान के लिए हाँ जो प्रीति है वो प्राप्त कर सकूंगा क्योंकि कृष्ण का कृष्ण को वश में तभी किया जा सकता है, है प्रेम में कृष्ण कृष्ण वश वश है भजी के द्वारा ही हो जाते हैं और प्रेम के द्वारा ही कृष्ण का व्यक्ति कृष्ण का भजन करना चाहिए हाँ एक व्यक्ति को और इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए हैं सर्वोत्कृष्ट प्रेम वस्तु प्रदान करने के लिए जब द्वापर युग के अंत में कृष्ण अप्रकट हुए तो कृष्ण ने सोचा विचार करने लगे अरे बहुत लंबा समय बीता है मैंने इस जगत के जीवों को ब्रज प्रेम अपना जो प्रेम है वो प्रदान नहीं किया तो वो कृष्ण सोचने लगे युग प्रवर्तन हय अंशा रे ब्रज प्रेम तो कृष्ण सोचने लगे कि हर युग में तो एक, -एक युग उतर जाता है हर युग का धर्म की स्थापना करता है लेकिन अभी जो कलयुग आने वाला है उसमें मैं जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे अलावा वृंदावन का जो प्रेम है वो देने का सामर्थ्य किसी और अवतार में नहीं है अवतार हाँ, सार गोरा अवतार सारे अवतारों का सार क्या है गौरांग महाप्रभु है प्रेम नाम प्रचारित यही अवतार तो ये जो अवतार है प्रेम नाम का प्रचार कर रहा है नरत्कम दास ठाकुर ने इसलिए कहा कि गोलो का जो प्रेम है, वो इस जगत में लेकर आते हैं और वो प्रेम किस रूप में है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे तो ऐसा प्रेम चैतन्य महाप्रभु देने आए और महाप्रभु जैसा उदार कोई अवतार नहीं है महाप्रभु को हमें सर्व साधारण नहीं स्वीकारना चाहिए चैतन्य महाप्रभु की महिमा को अधिक से अधिक हम जानेंगे तो हम जानेंगे ये जो भगवत प्रेम रूपी वस्तु है वो कितनी मूल्यवान है और हम कितने भाग्यवान हैं कि श्रील प्रभुपाद ने वो मूल्यवान वस्तु हमें सरलता से प्रदान करने के लिए ये जो आंदोलन है वो अकेले ने खड़ा किया है फिर हमारे हृदय में सारी परंपरा के लिए वर्तमान आचार्य और वृंद के लिए भक्तों के लिए जो कृतक कृतज्ञता का जो भाव है हाँ वो हम विकसित होगा तो महाप्रभु वो आज वैष्णव यह भगवान है मार खाए प्रेम दे दयालु तो नहीं है मार खाते हैं लेकिन दूसरों को प्रेम देते हैं हाँ तो ये जो भावना चैतन्य महाप्रभु के अलावा किसी के पास नहीं है इसलिए कृष्णदास युवराज कहते हैं पात्रा पात्रा स्तान। है, है। प्रदान करते हैं तो इस प्रकार से जो प्रेमी भक्त है उसका हृदय इस भावना से सदा भरा रहता है और जो भगवान के जो महान भक्त है वो भगवत प्रीति के अलावा अपने जीवन में किसी और वस्तु की कामना नहीं करते हम इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कृष्णरा चरण है चरण है कृष्ण के चरणों में यदि हमारा अनुराग हुआ है तो उसका लक्षण क्या है कृष्ण वेणु अन्यत्र नाही रहे राग राग मीन आसक्ति कृष्ण के अलावा बाकी वस्तु में व्यक्ति में स्थान विशेष में उसका आसक्ति बना नहीं रहता प्रकार से ऐसे महान जो आचार्य गण हैं उनके जीवन में हमें जो प्रेम की भावना है उसको देखते हैं लेकिन इस जगत में वो प्रेम वस्तु नहीं है इस जगत में हम क्या हैं प्रेम वो वास्तव में काम है काम प्रेम दो विभिन्न लक्षण काम और प्रेम में बहुत अंतर है एक तो लोहे के समान है और दूसरा सुवर्ण के समान है इस जगत का जो प्रेम है वो वास्तव में प्रेम नहीं है हाँ, वो सारा प्रेम कामना से भरा पड़ा है स्वार्थ से भरा पड़ा है हाँ। इस जगत में कोई व्यक्ति किसी से प्रीति रखता है तो उसके अंदर क्या-क्या चीज की, की मिलावट होती है स्वार्थ की अपनी इच्छाओं की पूर्ति की हाँ। और झूठा प्रेम है प्रेम वास्तव में प्रेम करने योग्य कोई वस्तु है या व्यक्ति है वो कृष्णा है इसलिए रुक्मिणी कहती है कि कृष्णा आपके अलावा इस संसार में कौन है? जिनको मैं अपना प्रदान कर आपके अलावा कोई और मुझे दिख नहीं रहा है ओपन धोखाधड़ी है जैसे राजा भरतहरि थे सिक्स सेंचुरी में उनके छोटे भाई थे विक्रमादित तो भर्तहरि ने तीन शतकों की रचना की थे। एक था श्रृंगार शतक और एक था वैराग्य शतक और एक शतक मुझे याद नहीं आ रहा है शतक, हाँ। तो ऐसे बर्तहरी जो राजा थे और एक समय उनके राज्य में एक ब्राह्मण है बहुत बहुत गरीब था वो पति पत्नी तो उन्होंने सोचा रहे हम मर रहे तपस्या करके मर जाते ज्यादा अच्छा है तपस्या करने लगे तपस्या करते करते हैं। उनको एक फल भगवान ने एक फल दिया आ जो कल्प है उसका एक फल दिया जिसको खाने से आपकी क्या जीवित रहने से क्या लाभ वो सोच रहा था कि इसको खाता लंबी आयु करता हूं तो पत्नी ने कहा नहीं, नहीं हमारे पास अभी भी जीवन है लेकिन खाने के लिए भोजन नहीं है रहने के लिए स्थान नहीं है पहनने के लिए वस्त्र आदि नहीं है तो और लंबी आयु प्राप्त करके क्या लाभ हमारे जीवन में। कर सकता हमें धन मिलेगा। फिर हमारा जीवन यापन हम कंटिन्यू कर सकते हैं तो पत्नी ने कहा तो ये गया ब्राह्मण कहा राजा ये फल आपके लिए है ये फल खाने मात्र से शाश्वत आप लंबी आयु प्राप्त कर सकते हो तो राजा सोच रहा था राजा अपने पत्नी से बहुत उसने सौ श्लोकों की रचना कर दी उसको नाम श्रृंगार शटल हाँ कितना परिवर्तन आ जाता है श्रृंगार उसके सौंदर्य का वर्णन करते करते सौ श्लोकों की रचना की उससे इतना आसक्त था तो फिर ये जब ब्राह्मण गया उन्होंने फल दिया फल देकर सोचा ठीक हाँ, है मैं ग्रहण करूंगा लेकिन ब्राह्मण गया अंदर से सोच रहा था ये फल किसको दूंगा तो मेरे जो प्रिया है, है उसको दूंगा हम हाँ, कोई अच्छी वस्तु है तो हम किसको देना चाहते हैं जिनसे हम आसक्त है जिनसे प्रीति रखते हैं यदि भगवान से प्रीति रखते हैं तो भगवान को हम हमारी जो प्रिय वस्तु वो देना चाहते हैं बेस्ट चीज ऑफर करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा खाओ वो भी, वो भी नहीं तो अभी मैंने स्नान करूंगी और उसके बाद एक खाऊंगी फल को खाऊंगी अभी राजा को इतना विश्वास था उन्होंने कहा उस फल को खा लेगी राजा चले गए उसने वो फल लिया और वो सोचने लगी महीपाल जो सेनापति थे सारे राज्य के फिर उनको बुलाया उन्होंने कहा ये आपके लिए फल है है भी वो वो जो है, वो भी जो एक और नृत्यांगना थी उस राज्य में लक्ष्य या लखा समिंग उसका नाम था उसको उन्होंने बुलाया और कहा उसको जो मिलने गया कहा ये फल आपके लिए है लेकिन वो जो नृत्यांगना है वो भी किससे प्रेम रखते थे राजा से और राज्य थे तो राजा, उस, उस ने सोचा कि इतनी अच्छी चीज लंबा जीवन मैं क्या करू मैं तो किससे प्रति रखती हूँ राजा से बल्कि राजा को पता नहीं था कि वो उससे प्रीति रखती है लेकिन उसने वो फल ले लिया और वो गई कहा जहा राजा बैठे थे सिंहसन में हाँ, सारे मंत्री आदि बैठे हैं गई और कहा आपको ये फल में अर्पित करती हो और इस फल का गुणगान करने लगे गुणगान करने लगे अभी ये गुणगान तो ब्राह्मण से सुना था सबसे पहले हाँ तो फिर अब वो लेता है और सारा रहस्य उसको खुल जाता है हाँ सारा जो चीज है सब समझ में आने लगता है पूरे देह शरीर में नव द्वार है सत्व उनका लक्षण है सब ज्ञान प्रकाशित होता है तो उसको सारा ज्ञान प्रकाशित हो गया राजा को समझ में आ गया कि ये फल फल दूसरा तो नहीं है मैंने भी फल अपने पिंगला रानी को दिया था फिर उसने देखा कि यह फल घूमते हुए आया है राजा के पास राजा ने सोचा अभी किसी और को देने के लिए नहीं है ये मुझे ही खाना होगा आयु लंबी करनी है फिर उनके हृदय में वैराग्य जागर था मुझे वो श्लोक याद नहीं है मैं वो मेरे नोट्स में ढूंढने का प्रयास कर रहा था लेकिन मिला नहीं तो वो श्लोक उन्होंने बोला फिर उसी उन्होंने बहुत चार लाइन का बड़ा श्लोक का रचना की नेचुरली उनके हृदय से वैराग्य स्पुर हो गया पूरी इसके जो सिक्वेंस था उसको उन्होंने श्लोक में डाल दिया उन्होंने सोचा कि कैसे है ये भौतिक जगत का जो प्रेम है वास्तव में प्रेम नहीं है भौतिक जगत में तो काम ही अस्तित्व में है तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस जगत में प्रेम नहीं है क्या है काम है और वास्तव में जो ब्रजवासी गण है भक्त हैं वो प्रेम के भंडार हैं इसलिए महाप्रभु कहते अतएव काम प्रेम बहुत अंतर काम अंध दम निर्मल भास्कर तो काम और प्रेम में बहुत अंतर है काम तो अंधकार के समान है और जो प्रेम है निर्मल भास्कर सूर्य के भांति प्रकाशमान है तेजमान है। है? क्योंकि प्रेम का स्वभाव क्या है? करे कृष्णरा भजन ये प्रेम का लक्षण है सर्वत्याग करी गोपिकाओं ने अपनी लज्जा है अपना जो पारिवारिक स्नेह है धर्म आदि जो नियम है सब चीजों को त्यागा और इन सब चीजों को त्याग कर करे कृष्ण भजन उन्होंने कृष्ण का भजन किया कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन और सेवा क्यों कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए हम सेवा भी करते तो उसमें मुझे सुख मिल रहा है इसलिए मैं सेवाएं करता हूं इसलिए मुझे नाम मिल रहा है मेरी प्रशंसा हो रही है इस भावना से हम सारी सेवाओं में लगे हुए है हमारे अंदर ये भावना नहीं है कि इसके द्वारा गुरु या कृष्ण आदि की प्रसन्नता होगी तो इस प्रकार से ये जो होती जगत में काम ही अस्तित्व में रखता है और प्रेम है नहीं लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत में प्रेम को लेके आए हैं और वो प्रेम क्या है कृष्णा मेर फल प्रेम सर्व शास्त्र काय भाग्य से प्रेमा तो माय कर फल है कृष्ण के प्रति प्रेम तो वास्तव में हम सबका जीवन इसलिए है कि हम कृष्ण के प्रति जो दिव्य प्रेम है अनुराग है उसको हम उजागर करें तो हम वास्तव में अपना जीवन सफल बना सकते हैं रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छी प्रार्थना लिखी है कल रीडिंग कर रहा था तो कृष्ण को, को प्रार्थना करते हैं कि हे है कृष्णा हाँ मेरा जो अनुराग है इन चार चीजों में बढ़ना चाहिए हाँ कौन से चार चीजों में कैसी मेरी आसक्ति हो उसका वर्णन रूप गोस्वामी कहते हैं रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे है कृष्णा मेरी आसक्ति इन चार चीजों में वैसी होनी चाहिए प्रसाद में आपका जो चरित्र है आपकी जो कथा है लीला है और आपका जो रूप है और आपका नाम है तो रूपों को स्वामी एक श्लोक में कहते हैं पद्यावली में आस्वाद्यम प्रमदार आस्वाद्यम प्रमदार आस्वाध्यम प्रमदारभ्यम नवम जलपितम बाला या वधु वनिता संदेश वो कहते कि हे कृष्ण हाँ जो आपका प्रसाद है हाँ, वो मेरे लिए इतना आस्वादनीय बन जाए उसमें इतना मेरा अनुराग बढ़े जिस प्रकार से एक हाँ, जो युवक है वो हाँ ये एक स्त्री है उसके आधार को पीने के लिए उसका इतना आकर्षण होता है आकर्षण मुझे आपके में होना चाहिए उतना ही अनुराग के अलावा मेरे से से मेरे से, मेरे कंठ के नीचे कोई वस्तु नहीं जानी चाहिए रूप गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार का आकर्षण हाँ, हाँ, जिस प्रकार से है व्यक्ति को वैसा ही आकर्षण वैसा है आस्वादन मेरा आपके प्रसाद के प्रति होना चाहिए वो कहते हैं कि आपकी कृष्ण कथा का वर्णन करने के लिए और कृष्ण कथा मुझे जिस प्रकार से एक नव विवाहिता जो बालिका है हाँ, उसके वचन सुनने के लिए हाँ, जो युवक है वो आनंद का अनुभव करता है उसके वचनों को सुनने के लिए क्या करता है आनंद की अनुभूति होती है एक एक शब्द उसे अमृत की वर्णन करूँ और आपकी कथाओं को सुनू आपका जो चरित्र आदि है वो भी मुझे उसी प्रकार का स्पिट उसी प्रकार का मधुर लगे और वो कहते हैं कि आपका रूप को देखने के लिए सदैव जिस प्रकार से एक वधू नव के नवंद को देखने के लिए जो युवक है, वो वो आनंद की करता है है सदैव उसके रूप को देखना चाहता है। उसी प्रकार की लालसा उसी प्रकार का आनंद मेरे हृदय में हो कैसे आपका जो रूप है उसको देखने के लिए और चौथी चीज रूप को समय कहते हैं प्रयुक्त वनिता, संदेश में जो वनिता वनिता जो है जिस जिस प्रकार प्रकार से से मैं आपके नामों का उच्चारण ऐसे एक एक प्रेमी और प्रेमिका बहुत लंबे समय तक विरह का अनुभव कर रहे हैं एक दूसरे से बहुत दूर है और जब प्रेमी कोई लेटर लिखता है वो लेटर जब प्रेमिका के पास जाता है तो वो उसको बहुत आनंद के साथ उच्च स्वर में पढ़ती है सबके सामने और उसको लाउडली पढ़ती है और उसको सुनती है उसी प्रकार से हे कृष्णा आपके जो परम नाम है इसको मैं भी जोर से उच्चारण करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस प्रकार से महान आचार्यों की भावना है वास्तव में परफेक्शन है सिद्धि है आध्यात्मिक जीवन की और यही हम हाँ सबके हृदय में हैं हाँ है। तो ब्रह्मा जी यही स्थापित करना चाहते हैं प्रेम कुमार महान सबके जीवन का लक्ष्य है भगवान के प्रति प्रेम का विकास होना भगवान के प्रति प्रेम का विकास होना मीन्स रूप गोस्वा प्रसाद है भगवान की लीला कथा का वर्णन श्रवन है और नाम का वर्णन या कीर्तन आदि इनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होना यही वास्तव में कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न होना है हरे कृष्ण ग्रंथरा श्रीमदभागवता Jag maja pra chaitanya ne ta do devishas karee Jag maja pra chaitanya ne ta do devishas karee beshayaka riya se rat swajaya beshayaka riya he rat swajaya शय चाड़िया से माचिया